ओम् मन्त्रपाठः ओ सहनावतो सह सहना नवो भुनक्तो सह वीर्यम् करवावहै मा वेद्विषा शांति शांति शांति हाँ हा, माता सुदेश जी हाँ जी जी भागा में खाते बिना देख कर को बताना है भागा में किस सूत्र से वृद्धि हुई है वृद्धि आदेश वृद्धि आदेश क्या कहता है वृद्धि राधेश कहता है कि आ, की आदि होती है आ, आ, आई ओ आ, ए, आ, ए, आ, ए, आ, ए वृद्धि है इनमें वृद्धि होती है हुई हुई है ये आ और ई मिल के ए होता है और कहा जा रहे हैं अब कहाँ जा रहे हैं मेरा प्रश्न ये नहीं है की भागा में इस शब्द में किस सूत्र से वृद्धि होती है किस सूत्र से वृद्धि हुई है ऊ शब्द आया था ना उसमें मुख ना वचन से. तो आपको और तैयारी करना है अब आप देखिएगा बताने वाले बताएंगे तो आपको समझना है माता को भी आप स्वामी जी मैं कल थी नहीं ना मुझे कल कक्षा में नहीं थी कल मैं तो मुझे कल कक्षा में नहीं थी कोई बात रेणु जी बताएंगी वृद्धि किस सूत्र से होती है भाग हमें अधिकारे हाँ उपधाया अतो सुन रहा हूं. उपध्या बोल। आप देखिए पर, आपको उत्तर इतना ही देना था कि भागा इस उदाहरण में वृद्धि किससे होती है तो प्रश्न का उत्तर है अत उपधाया इस सूत्र से वृद्धि होती है ये उत्तर है फिर मैं अगर पूछता हूँ अत उपधाया इस सूत्र से जो वृद्धि आप कर रहे हो इस सूत्र का क्या अर्थ है तब आप जो अभी बता रहे थे वो बताए बताते कि अंगस्य का अधिकार आ रहा है इसमें और वृद्धि की अनुवृत्ति आ रही इसमें नित नित प्रत्यय की अनुवृत्ति आ रही है इसमें इस सूत्र में अत उपधाया में सब इस सूत्र का अर्थ होगा हंग के उपधा आकार को वृद्धि होती है नीतिनित प्रत्यय परे रहे तब ये, ये आप बताएंगे पहले तो प्रश्न किस सूत्र से वृद्धि हुई है तो आप उत्तर इतना देते वृद्धि होती तब मैं फिर पूछूंगा कैसे आप वृद्धि कर रहे हो मतलब सूत्र का अर्थ बताइए कैसे लागू हो रहा है सूत्र का तब ये सारी बातें आपको बताना होता ठीक है अगला प्रश्न मेरा मेरा माता जी समझ में आ गया आपको वृद्धि किस सूत्र से होती है जी आ गया बिल्कुल आ, आ गया उपाध्याय सूत्र से वृद्धि होती है हाँ जी आ गया अब अगला प्रश्न है मेरा किस सूत्र से कृत संज्ञा होती है कृत संज्ञा किस सूत्र से कृत संज्ञा होती है पदमा नमो नम स्वामी जी नमो नम कृदति सूत्रेन्नायादित प्राप्तिक न अलमेव प्रातिपद विषय न पृछा कृत संज्ञा किस सूत्र से होती है तो आपका उत्तर यह है अब सूत्र का अर्थ बताना है तो आपने बताया सूत्र का अर्थ तिंग भिन्न प्रत्यय जो होते हैं उनको कृत कहते हैं और ये तिंग भिन्न प्रत्यय कहां होते हैं पदमा जी तिंग भिन्न प्रत्यय कहां पर होते हैं तिंग भिन्न कृत में होता है इसमें नहीं ये तो तिंग भिन्न प्रत्ययों को कृत कहते हैं मेरा प्रश्न है ये कृत प्रत्यय कहां पर रहते हैं उसका निवास स्थान कहां है कृत प्रत्यय कहां रहते हैं प्रत्यय परस्च नहीं ये तो प्रत्यय परस्त कहता है उसको प्रत्यय नाम देते हैं और वो परे बैठता है लग बात है रहते कहां ये सारे प्रत्यय कृत प्रत्यय जो है ना आपने बोला है तिंग से भिन्न जितने भी प्रत्यय होते हैं वो कृत कहते हैं वो कृत प्रत्यय कहां रहते हैं मैंने बताया था रेणु जी बताएंगे कहां रहते हैं कृत प्रत्यय स्वामी जी धातु के, आ, आ, धातु, धातु के अधिकार में अधिकार में रहते धातु के अधिकार में कृत प्रत्यय रहते हैं और इनका निवास स्थान तीसर है तीसरा अध्याय पदमा जी समझ में आ गया स्वामी जी हाँ जी हाँ जी अगला मेरा प्रश्न है संज्ञा किस सूत्र से होती है अंग संज्ञा किस सूत्र से होती है राजेश सूत्र से अर्थ यस्मात धातो व प्रतिप प्रातिपदिकात् वा प्रातिपदिकात् वा पूर्वे एवं भवति यस्माद्धातोः प्रातिपदिकाद् वा प्रत्ययस्य विधानं भवति प्रत्ययविधिः अस्ति न प्रत्ययस्य विधानं भवति यस्माद्धातोः प्रातिपदिकाद् वा प्रत्ययस्य विधानं भवति तत्य तदा अंगसि अंगस पूर्व से अंगसाव प्रत्य पूर्व अंगस यस्मा प्रातिपद्वा प्रत्यय बोति ततय तो तय से नहीं कह सकते सह प्रत्यय पर सत्यय परस पूर्व से अंग संज्ञा बोल ओम ओम स्वामी एक बार हिंदी में भी बता दीजिए हिंदी में यह है जिस धातु या प्रातिपदिक से प्रत्यय का विधान किया जाता है उस प्रत्यय के परे रहते पूर्व की अंग संज्ञा होती है तो जिससे हमने प्रत्यय का विधान किया है जिससे किया है उसका नाम अंग हो जाएगा क्योंकि उसी की अंग संज्ञा हो रही है जिससे हमने प्रत्यय का विधान किया है उस प्रत्यय के परे रहते प्रत्यय किससे किया है धातु से किया है अथवा प्राधिपतिक से किया है आ, भागा में हमने धातु से अंग संज्ञा की है तो धातु से हमने अंग संज्ञा कह रहा हूं धातु से हमने प्रत्यय का विधान किया है धातु के अधिकार में भावे सूत्र से हमने घय प्रत्यय का विधान किया है तो धातु से हमने प्रत्यय का विधान किया है जिस धातु से हमने प्रत्यय का विधान किया है धातु के अधिकार में घय प्रत्यय किया भाव्य सूत्र से तो हमने धातु से प्रत्यय का विधान किया है ऐसी स्थिति में धातु से जिस प्रत्यय का विधान किया है उस प्रत्यय के परे रहते पूर्व की पूर्व की का मतलब है प्रत्यय पर किसके परे धातु से तो पूर्व की का मतलब है धातु की अंग संज्ञा होती है तो जिस प्रत्यय से अथवा प्राधिपतिक से प्रत्यय का विधान किया है ऐसे प्रत्यय के परे रहते पूर्व की पूर्व के मतलब चाहे वह धातु है तो धातु की प्राधिपदिक है तो प्राधिपतिक प्राधि की अंग संज्ञा होती है यानी उस धातु को अंग कहेंगे अंग नाम से पुकारा जाए यह है इसमें प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम अगला मेरा प्रश्न है संज्ञा किस सूत्र से होती है इस उदाहरण में इस उदाहरण में इत संज्ञा किस सूत्र से होती है और किस किस की संज्ञा हुई है इस भागा में इस भागा में किस सूत्र से इत संज्ञा हुई है और कहाँ इत संज्ञा हुई है रुचि जी बताएंगे नमो नम हाँ जी स्वामी भाजपा भज जकार में जो अनुनासिक अकार है उसकी संजय उपदे उपदे इत, प्रत, ये उपदेशे अनासिक उपदेशे अच अना सूत्रेण अग्रे धातु भाव घई प्र घ प्रत्यय मध्य यकार से भवति होती हल्तेमित अने सूत्रेण घकारस्थ संवती लन सूत्रे अग्रे भा अग्रे भाग आ... आ... सुम्युनासी आ... आ... सु आ... उकार अस्त अस्पेश असी अन सूत्रेण इतसावकार से इत इत इत आदेशों तस्ते अनुनासिक अस्थेश अनुनासिक इतने सूत्रेस्ते इत, इत, इत संजय हाँ तो अनुनासिक तो आपने बताया है सबको समझ में आया होगा उन्होंने बताया भजात भज, भज धातु में अनुनासिक अकार की संज्ञा और जब सु लाए थे और रू लाए थे रू में और भज में भज में अकार अनुनासिक सु में उकार अनुनासिक रू में उकार अनुनासिक इन तीनों के अनुनासिकों की संज्ञा उपदेश अज अनुनासिक से किया है ये तीन हो गए और चौथा बताया उन्होंने कि की में प्रत्यकार हलंत है उस हलंत की संज्ञा किए हलन्तम सूत्र से और धकार की, की इस प्रकार पांच बार हमने इस उदाहरण में संज्ञा की है और जिसकी संज्ञा करते हैं उस इंजा करने का प्रयोजन क्या है ऋचादिक क्यों इंजय करते है उसका क्या प्रयोजन बोलिए लोप करना होता है कस्य लोप करना होता है हाँ जी लोप करना होता है लोप करने के लिए संजय करते हैं तस् लोप सूत्र से लोक करते हैं लोग किसे कहते हैं तो आदर्शनम लोप ये आपके सामने आ गए लोप जी तो आपके सामने ये बात आई वृद्धि किस सूत्र से होती है जब आपसे प्रश्न करेंगे लोग प्रकार प्रश्न करेंगे वृद्धि किस सूत्र से हुई है तो आपने बताया अत उपध्याय से वृद्धि हुई है अंग संज्ञा किस हुई है तो यत्यत्यम से अंग संज्ञा हुई है कृत नाम किस सूत्र से किया है तो कृदत नाम किया है कृत प्रत्यय रहते कहा है तो तीसरे अध्याय में रहते हैं धातु के अधिकार में यह सारी बातें हो गई अगला मेरा प्रश्न है प्रातिपदिक संज्ञा किस सूत्र से होती है श्रद्धा जी पहले अभी श्रद्धा जी से पूछा या ऋचा जी से पूछा पता नहीं हाँ श्रद्धा जी, जी मैं आ, बताएंगी प्रातिपदिक संज्ञा आगा आपको प्रातिपदिक संज्ञा किस सूत्र से की है समाज प्रातिपदिक संज्ञा की आ, क्यों इस सूत्र से हमने प्रातिपदिक संज्ञा की है सूत्र प्रातिपद संज का हा। हाँ तो अब हम इस सूत्र में जो कृतज्ञ समासपदिक संज्ञा की है क्यों की है कृतज्ञ समासपदिक संज्ञा इस सूत्र से क्यों किया हमने प्राधिपतिका सीधा उत्तर यह है हाँ जी कृतधित समासाश्च इस सूत्र से इसलिए कृत संज्ञा प्रातिपदिक संज्ञा की है क्योंकि भागा शब्द क्रीदंत है क्योंकि भागा शब्द क्रीदंत है क्योंकि भागा में कृत प्रत्यय है इसलिए क्रिदंत है भागा शब्द क्रीदंत है क्यों क्रीदंत है तो अगला हो जाएगा क्रीदतिंग से क्रीदंत है तो कृत समाशाष इस सूत्र से हमने प्रातिपदिक संजय क्यों की है क्योंकि भागा शब्द क्रीदंत है क्योंकि भागा में कृत प्रत्यय अंत में है कौन सा प्रत्यय है घय प्रत्यय है क्यों क्रीदंत है क्रिदतिंग से क्रीदंत है ऐसा तो आपके सामने ये बात आ गई प्रातिपदिक संज्ञा किस सूत्र से किए तो कृत अद्विता समाजास्तर से प्राधिपदिक संज्ञा किए प्राधिपदिक संज्ञा करने का प्रयोजन क्या है सुशीला जी यविधि प्रत्यंगम नहीं वो तो अंग संज्ञा अंग संजय आने के लिए है वो अंग, अंग संज्ञा अंग संज्ञा का विधायक सूत्र अंग संज्ञा विधान करने वाला सूत्र प्रश्न है प्राधिपदिक संज्ञा कृत अधिक समाशास्ट क्यों की है प्रादिपधिक संजा? प्रादिपधिक संजा क्या प्रयोजन है यानी प्रातिपदिक संज्ञा करने का क्या कार्य है क्यों हमने प्राधिपदिक संज्ञा की जी भागा जो है वह शब्द धातु नहीं होके प्रतिपदिक शब्द है इसीलिए वो तो प्राप्त है वो तो हो गया प्रातिपदिक संजय हमने जो किया है क्योंकि हर संज्ञा करने के पीछे कोई ना कोई कार्य बताना होता है उसका प्रयोजन बताना होता है कि हमने इस सूत्र से प्रातिपदिक संजय की है तो क्यों की है क्यूँकी ज्ञात प्रतिपदिकार्थ या सु, अधिकार सूत्र है जी इसका कारण से इसका उत्तर ये है आप ठीक चल रहे हैं लेकिन आधी बात हो गई कि इसका उत्तर है कि प्राधिपतिक संज्ञा इसलिए कि है कि ज्ञापिपिकात इस सूत्र के अधिकार में आगे के प्रत्ययों को ला सके जी। जी। इस सूत्र के अधिकार में आगे प्रत्यय ला सके जिससे कि हम आगा की सिद्धि कर सके तो सु प्रत्यय आएंगे आगे उन प्रत्ययों को लाने के लिए हमें प्राधिपदिक संज्ञा चाहिए तो प्राधिपतिक संज्ञा किस लिए की जाती है तो उसका उत्तर है कि हमें प्रत्यय ला सके ज्ञापिकात इस सूत्र के अधिकार में ठीक। जी। जी। अगला मेरा प्रश्न है जी। हाँ जी मेरा आवाज आ रहा है ना स्वामी जी हाँ आ रही कम आ रही आवाज आपकी थोड़ा माइक से दूर होंगे नहीं, कर रहा था, आ, कोई बात नहीं। अगला मेरा प्रश्न हैकार के हागा मे जकार क स्थानकार के हे बे राममोहन जी बेङ्गे पदस्य अधिकार में नहीं पता से नहीं आ, आ, को से चेजो को घिन्य तो से होगा स्वामी जी चेजो को घिन्यते से होगा तो आ, आ, आ, आपने उत्तर सही दिया है क्यों चेजो को घिन्य तो से हमने जकार को जकार किया है इसका हित बताइए हाँ जी आ, चकार जकार स्थान हैत जी। प्रत्यय परे सवर्गा कदा अंगाधिककार अंगादे अः अंगके अलग अंग से अधिकार, अधिकार।, अधिकार में जकार और जकार को कवर्ग आदेश होता है गीति और नीति प्रत्यय परे रहते न्यति प्रत्यय गीति और न्यति ठीक है तो ये हो गया जकार के स्थान में कवर्ग चजो को भिन्न तो अगला मेरा प्रश्न है विसर्ग किस सूत्र से होता है माता जी किस सूत्र से विसर्ग होता है राह को विसर्ग होता, रा होता, रा होता है ये मेरा प्रश्न नहीं है विसर्ग किस अक्षर को विसर्ग होता है प्रश्न है कि विसर्ग किस सूत्र से होता है था तो राके स्तान में ही होगा लेकिन किस सूत्र से विसर्ग होता है विधायक सूत्र यानी विसर्ग का विधान करने वाला सूत्र कौन है याद करना पड़ेगा आ, थर्वसान, आ, थर्वसान आ, खरवसान या कर् विसर्जनीय हावसानसर्जनीय देख तो नहीं रहे ना? नहीं आप आप देख तु नेना बी पर विसर्जनीय कर्त बता विसर्जनीय स्थान विसर्जनीय मतलब और विसर्जनीय स्थान पर रासर्ज रा विसर्ज, वो विसर्जे हो जाती है हाँ तो ये ये विसर्ण... आप आ, सूत्र तो ठीक बताए लेकिन आ, इसका सूत्रार्थ भी आपको समझना होगा रेणु की पसंदी खरावसाने और विसर्जनीय अर्थ बताइए खरी पर हाँ रू स्थाने विसर्ग विसर आदेतो भवति हां खरी परत अवसानि परत रू स्थाने विसर्गो भवति तो कदा भवति कदा भवति कदा भवति सास्यस्य के स्थान पर तो यहां रूप रू का मतलब रेफ रेफ के स्थान में हो रहा है खरवसा विसर्जनीय में रेफ तो नहीं है।, दो दो आ आ, रह की है रोरी सूत्र से पूरे रोरी की नहीं आ रही है रोरी सूत्र से रह की अनुवृत्ति रह। रह आ रही है और ये ये कब होता है ऐसा पदस्थ के अधिकार हाँ ये बात है मुख्य बात ये है पद के अधिकार में राके में विसर्ग होता है खर परे परेरे अवसान परे रेते खरी परत अवसाने च विसर्गो रहने पदस्य से अथवा एवं वक्त शक्नो पदस्कार पदस्कार रिसर्गो खरी अवसने की? पद, पदस्य अधिकार में ये होता है तो ये पद कैसे बना? आप आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है रेणु जी पद कैसे बना क्योंकि भागव पद भाषा का नागरिक नहीं। नहीं। आ, आ, पदम पद संज्ञा होती है तब जाकर के पदस्य इस सूत्र के अधिकार में खरवसानयो विसर्जनीय यह सूत्र लगता है इस पदस्य की अनुवृत्ति कहां तक जाती है और कहाँ पर है पद और कहां तक जाती है रा, राजेश जी जीरा पदमा जी बताएंगे स्वामी जी पद आरप से आरप्यते अष्टम अष्टमोध्या प्रथमा पाद से हाँ आठवें अध्याय का सोलहवां सूत्र है वहां से लेकर के तीसरे पाद के पचपनवे सूत्र तक इसकी अनुवृत्ति जाती है तो हमारे दिमाग में यह भी रहना चाहिए आ, कि पदस्य यह सूत्र आठवें अध्याय के पहले पाद में है और पंद्रह सो पंद्रा सोला के आसपास अगर सूत्र संख्या याद नहीं तो पंद्रह सोलह के आसपास है आठवें अध्याय के पहले पाद के पंद्रह सोलह के आसपास पदस्य की पदस्य सूत्र है और वहां से लेकर के तीसरे पाद के पचपनवे सूत्र तक इस पदस्य की अनुवृत्ति जाती है उस पद के अधिकार में खरवसानी और विसर्जनीय सूत्र आता है तब जाकर के ये विसर्ग करता है ये याद रखना पड़ता है सब ताकि आगे जाकर के हमको बहुत सरलता होती है इसलिए प्रारंभ में हर बात को कैच करना है हर बात को पकड़ के रखना है हमको पूरा कुछ भी कोई भी बात छूट ना जाए हमारे ज्ञान से हमारी जानकारी से ताकि आगे जाकर के जब हम जैसे कहेंगे पद का अधिकार तुरंत हमको पता लगे पद का अधिकार में है या नहीं है नहीं तो वहां विचार करना पड़ेगा कि यह पद के अधिकार में है या नहीं है क्योंकि हमको पता नहीं पद का अधिकार कहां तक चलेगा अगर हमको ये पता लगता है ना पद का अधिकार तीसरे पद के पचपनवे सूत्र तक तो हमको पता लग जाए जो सूत्र आ रहा है पद के अधिकार में ये उस अधिकार में आता है नहीं आता तुरंत पता लग जाएगा तो दिमाग सेट हो जाएगा हाँ जी तो ओम स्वामी एक बार पुनः बता दीजिए ये पद कैसे बना इसका शुभ किंगम पदम सुबंत और तिगंत पद संजक होता है शुभ अंत में जिसके ऐसा पद सुप अंत जिस शब्द के ऐसा शब्द जिसके अंत में ऐसा शब्द इन शब्दों की पद संज्ञा होती है तो हमारे पास भागा में सु आया है सुप सु सु में इक्कीस प्रत्यय होते हैं तो इक्कीस प्रत्यय के अंतर्गत सु है तो यह सुप आया हुआ है भागा के साथ में इसलिए सुबंत हो गए जो लास्ट में बनाया था भागा के बाद सू जहां आया तो तो सू आया उसको तभी कहेंगे दो नहीं है में नहीं, नहीं मतलब सु सू, जो लगाया था एक पहला शब्द उसका और एक वो सुप्प बन गया बना पहला सु में मे सुप्प है सु पकार ले लिख ठीक है तो मतलब सुप बन गया तो इसमें सुप का क्या मतलब पहला प्रथम नहीं वचन है इसलिए सुप का मतलब ये होगा है सु से लेकर के सुप के किस प्रत्यय सुप के अंतर्गत आते जैसे प्रत्यार में आते ना बीच के सब जी प्रत्यार्ह में जैसे अन में अन का हाई वो हाँ जी हाँ जी दूसरा एक अन है आसे लेकर के लण का नकार तक तो वहां पर उन, उन सारे वर्णों को अनमे ग्रहण करते, करते हैं ऐसे जी। सा मतलब है प्रत्यय आया तो है ना आ, सु, सु आया है भागा सु, सु।, सु।, सु। जब हमने सु बना लिया था जब तभी उसके बाद मतलब ये वहां हमने सोचा भी ये सुप्रत्य वहां आयानी सु आते ही ये सु जो, जो है सुप में आता है इसलिए इसको सुप कहेंगे ठीक है जैसे आकार कहाँ आता है तो अन प्रत्याहार में आता है तो ऐसे ही सु किस में आता है तो सुत्याहार में आता है ठीक है तो कुछ और एक क्रियापद जब बनाते हैं पठती पठता पटनती वहां तिंग होता है वहाँ अट्ठारह प्रत्यय होते हैं सिप तक झी इस प्रकार तो उसको तिंग कहते हैं तो जिस शब्द के अंत में सुप है उसको सुबंत कहते हैं जिस शब्द के अंत में तिंग है उसको तिगंत कहते हैं तो सुबंत तिगंत जो शब्द हैं उनको पद कहते हैं ऐसा यहां पर हमने नाम रखा था ठीक है फर्स्ट हो गया तो देखिए आपके अंत में इत संज्ञा वाले सूत्र आ गए हैं और लोप वाले सूत्र आ गए हैं लोप किसे कहते हैं उसकी परिभाषा भी आ गई और अंग किसे कहते हैं अंग की परिभाषा भी आ गई अंग के अधिकार में वृद्धि किस सूत्र से होती है तो वृद्धि वाला सूत्र भी आ गया है अब अंग अंग संजा करते ही अंग का अधिकार आपको पता लगना चाहिए अंग का अधिकार कहां पर है तो मैं पूछूं अंग का अधिकार कहां पर है पद्मा बताएंगे अंग का अधिकार अंगमोध्याय चतुर्थ पाद प्रथम प्रथम सूत्रेण प्रारपते सप्तमोध्याय पर्यतम अंतिम सूत्र आसप्तम्यायर्यतम वक्त शक्नो आसप्तम्यायर्यतम सातवें अध्याय तक अंगसा का अ चलता है ठीक है आचका हैर कृते ये भी आपके सामने आ आचुका हैर प्राधिपद कि किसे कहते हैं, ये भी आपके सामने आ चुका है और अगली बा है हागा बना सु अपि ये सु आ केसे सु आता के आप में से कौन उत्तर देंगे ऋचिजी ओम स्वामी ओम स्वामी इति प्राप्का सूत्रेण प्राति अधिकारे प्रातिपद अवज तमौज छाभ्यांभ्यस् कसीभ्या प्रत्येन सूत्रेण एक प्रत्यय अग्रे? अग्रे अग्रे सुपः अस, अस्मिन् सूत्रे तान्येकवचन द्विवचन बहुवचन बहुवचनालयशः त्रीणि त्रीणि अनुवृत्ति अस्ति औजस् अम् औषस् ताभ्यां गेभ्याम्भ्यस् दशभ्याम्भ्यस् दसोसां गि ओसम् एकविंशतिः प्र, प्रत्ययः आगच्छन्ति अग्रे विभक्तिश्च इति अनेन सूत्रेण कूपः अनुवृत्ति आगच्छति कूपः विभक्तिश्च स सं, विभक्तिसंज्ञा भवति अग्रे प्रातिपदिकार्थ लिङ्गपरिमाण वचनमात्रे प्रथमा इति अनेन सूत्र अनेन सूत्रेण त्रयः प्रत्ययः आगच्छन्ति औजस् प्रातिपदिक लिङ्ग परिमाण सु कैसे आया तो इसका सीधा उत्तर होगा लिंग प्रातिपदिकारिङ्गमाण वचन मात्रे प्रथमा अनेन सूत्रेण सु आगच्छति अब आगे मेरा प्रश्न जब होगा सुन लीजिएगा इस सूत्र से सु, आ, सु कैसे लाए तब आप कहेंगे किाधिपतिकात के अधिकार में इक्कीस प्रत्यय प्राप्त होते हैं सुत्र से जब इक्कीस प्रत्यय आते हैं तो इक्कीस प्रत्यय हमें जरूरत नहीं है तो उन इक्कीस प्रत्ययों को सुपा सूत्र से अंतरिक बनाकर के तीन तीन बनाते हैं एक वचन द्विवचन बहुवचन विभक्ति से विभक्ति संज्ञा भी करते हैं तो 21 प्रत्ययों की विभक्ति संज्ञाएं भी होते आ, हो गई और एक वचन विवचन बहुवचन संज्ञाएं भी हो गई परंतु हमको तो एक ही सू चाहिए था इसलिए तब हम प्रथमा विभक्ति लाएंगे पहले प्रथमा विभक्ति लाने वाला सूत्र है प्रादिपिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा यह प्रथमा विभक्ति को लाने वाला सूत्र है प्रथमा विभक्ति में तीन आते हैं एक वचन दिवचन बहुवचन सुब हमको एक वचन की आवश्यकता है तो एक वचन दिवचन की आवश्यकता है दो सूत्र उपस्थित होते हैं फिर हम द्वेकोर द्विवचन एक सूत्र के माध्यम से एक की विवक्षा में एक वचन ला करके बिठाते हैं। ये इसकी प्रक्रिया है तो प्रश्न यह था सुन कैसे लाते हैं तो हैपति है। है है। आ है ला के तु सु लाक सारी प्रक्रिया अहारे सु Uh, क्योंकि हमारी विवक्षा तो सु लाने की है तो सु वैसे नहीं आएगा सु लाने के लिए हमको स्थिति उत्पन्न करनी हाँ जी कोई बोल रहे हैं तो सु लाने के लिए हमको वैसी स्थिति उत्पन्न करनी है कि सु आता है प्रथमा विभक्ति में और प्रथमा विभक्ति में सु आता है तो प्रथमा विभक्ति को लाने वाला सूत्र कौन सा है तब हमको हमारा दिमाग उस सूत्र में जाएगा जो प्रथम विभक्ति को लाने वाला सूत्र है तब आएगा प्रा प्राधिपतिकार्थ प्राधिपतिकार्थ लिंग परिमाण वचने वचन मात्र प्रथमा प्रथमा विभक्ति को लाने के लिए सूत्र है द्वितीय विभक्ति को लाने के लिए सूत्र है तृतीय विभक्ति को लाने के लिए अलग सूत्र है चतुर्थी विभक्ति को लाने के लिए अलग सूत्र है छठी विभक्ति को लाने के लिए अलग सूत्र है सातवीं विभक्ति को लाने के लिए अलग सूत्र यह सब सूत्रों को ध्यान में रखना पड़ता है प्रथमा विभक्ति किस सूत्र से आती है तो हमको बताना होगा प्राप्त लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा ऐसा अब आपके सामने सारी बातें मैंने की है अब क्रमे क्रमेना आप में से कौन बताएंगे पूरी सिद्धि की सिद्धि देखिए ऐसी सिद्धि होती है क्रम से आप आप जो स्क्रीन पर लिख दे की बता, बता सकती हूं तो फिर मैं उनसे पूछूंगा रुचि भी बता सकती है और, और कौन बता सकते रेणु जी बता सकती है श्रद्धा जी बता सकते हैं और अच्छा ठीक है और कौन बता सकते हैं अच्छा राम मोहन जी ट्रैल हाँ जी हम हाँ पदमा जी बता सकती है ठीक है मैं भी बता सकती हूँ लेकिन कहीं ठीक है कोई बात नहीं देखिए हम सब सीख रहे हैं ना इसमें ना तो संकोच करना है ना शर्म करना है और ना डरना है डर भी नहीं लाना है संकोच भी नहीं करना है शर्म भी नहीं करना है ये तो सबको पता है हम सीख रहे हैं हम आवृत्ति कर रहे हैं सीख रहे हैं और सीखने वालों में त्रुटियां होती है उसको तो हमको नजरअंदाज करना है पर बताना है चाहे गलती हो चाहे सही हो हमको बताना है प्रयास करना है ट्राई करना है प्रयत्न करते जाना है वो अपने आप आ जाएगा धीरे धीरे देखिए मैं बताने की प्रक्रिया आपके सामने रख रहा हूं बताने की प्रक्रिया आपके सामने बता रहा हूं क्योंकि बताने की प्रक्रिया अलग अलग प्रकार की हो सकती है संक्षेप से प्रक्रिया बता सकते हैं विस्तार से प्रक्रिया बता सकते हैं तो संक्षेप की प्रक्रिया यह है जो मैं अभी बताना चाह रहा हूं हमारे सामने भागह शब्द है ध्यान से सुनिएगा हमारे सामने भागा शब्द है और इस भागा शब्द को बनाने के लिए धातु लाते हैं वह धातु है भज सेवायाम इससे इस धातु से भागा शब्द की सिद्धि होती है या निष्पत्ति होती है तो भागह इसके लिए भज सेवायाम फिर अनुनासिक का लोप उपदेश अजनुनासिक से संज्ञा और तस् लोप से लोप करते हैं अदर्शनम लोप लोप को अदर्शन कहते हैं धातु भज और भज में जो अनुनासिक अकार है उसकी संज्ञा उपदेश अजनुनासिक फिर तस्लोपा से उसका लोप लोप किसे कहते हैं आदर्शनम लोप पूरा हो गया अब अनुनासिक की संज्ञा आपने कहा अनुनासिक किसे कहते हैं तो बोल सकते हैं मुखनाशिका वचनो नासिका ई बोलना है तो भी नहीं भी बोल सकते हैं लेकिन प्रारंभ में सब बोलना पड़ता है तो मुखनाशिका वचन उन्नासिका से अनुनासिक संज्ञा होती है फिर उसके बाद हम कहेंगे धातु संजय करना था इसको वह धातु संजय भुआदेव धातुआ से धातु संज्ञा कर दी यानी पहले भुआदेव धातुआ से धातु संजय फिर अनुनासिक कल उसका लोप उपदेशे अजनुनासिक तस्य लोप लोप अदर्शनम लोपा। फिर संजय करने कारण से धातो धातु के अधिकार में भागे सूत्र से घय घत्य हल संजय और घकार लशक लोप अदर्शनम लोप अंग संज्ञ्या करते हैं अतउपध्याय से वृद्धि करते हैं वृद्धि किसे कहते हैं वृद्धि रादे वृद्धि किसे कहते हैं वृद्धि रादे और ये हमारा सूत्र आएगा आग, यह बताएगा प्रयोजन की देखो यहां इनको वृद्धि कहते हैं आ औ, को आदि कहते हैं इसलिए यहां वृद्धि प्राप्त हो गई और वृद्धि प्राप्त हो गई तो अब इन तीरों में से किसे करें स्थानीय हम आ को वृद्धि कर देते हैं तो भाग बन जाता है फिर उसी अंग के अधिकार में जकार को गकार करते हैं चेजों को भिन्न भिन्नतो से तो भागा बन गया अब इसकी संज्ञा करते हैं भागा शब्द की कृतिंग से संज्ञा करते हैं कृतस्य करके प्राधिपिक बनाना है कृतसंज करके प्राधिपतिक बनाते हैं कृत्य समाशाष सूत्र से बनाते हैं फिर प्राधिपतिकात के अधिकार चलेगा ज्ञान प्राधिपतिकात के अधिकार में आगे प्रत्यय लाएंगे सुस इक्कीस ला करके फिर हमको इक्कीस में से एक ही सु लाना है सु लाने के लिए प्रथम विभक्ति लानी है उसके लिए पहले हम सुपह से उनकी क्रिक बनाते हैं बना करके प्रथमा द्वितीय तृतीय यह सब बना देते हैं सात विभक्तियां बना देते हैं सुपा सूत्र से फिर विभक्ति से विभक्ति संजय करते हैं तो सात विभक्तियां सात बनाने के बाद में फिर लाते हैं हम प्राप्त लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा सूत्र से प्रथमा विभक्ति सुवज फिर इसमें भी एक ही हमको रखना है सु उसके लिए बहुसुभ बहुवचन देते और द्विवचन एक वचने तो द्वे के और द्विवचन एक वचने सूत्र से हमको एक की विवक्षा में एक लाते हैं बाकी को हटा देते हैं तो भागा पर आदर्शन लो लोप भाग और सअलत है उस स्थिति में फिर हम करते हैं पद संज्ञा सुक्तिगत पदम से पद संज्ञा करके पद के अधिकार में पदस्य के अधिकार में हम फिर उसको ससजुशो रू से रू करते हैं रू करके भी वहां पर भी उपदेश जननासिकस्य लोपदर्शन लोपा से उकार अनुनासिक उकार का लोप करते हैं रेफ बच जाता है तो भाग और रेफ फिर उसी पद के पदसंजा करके ही हम ससजसो रू से रू लाए थे उसी पद के अधिकार में खरवसानी और विसर्जनीय खर परे रहे अवसान परे रेते रेत को विसर्ग होता है तो यह अवसान कैसे हैं तो विराम अवसान हम, अब आगे हमको बढ़ना नहीं यही समाप्त होना है समाप्त करना है तो समाप्त करना इसलिए समाप्ति है समाप्ति को अवसान कहते हैं तो करवसान विसर्जनीय से विसर्ग हो जाता है यह संक्षेप से है भा, भागह भयसेवायां भुवाद धातवा उपदेशे अजन न सिोप अदर्शनम लोप धा हल्त लशक्वत लोप दर्शनम लोप यस्मा प्रत्ययदि प्रत्ययंगं अंगज स्थ चेजो को घिन्य तो कृदति कृतदित समाश्चा प्राधिपदिकार सुवजस वाला सूत्र सुप विभक्ति फिर प्रथमा विभक्ति को लाने वाला सूत्र प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचने मात्रे प्रथमा फिर उसके बाद वेक योगचन एक वचने फिर सुाने के बाद में मुकना उपदेश जन न तस्य लोपदर्शनम लोप फिर पदसंज्ञा सुक्तिगंतम पदम फिर पदस्य के अधिकार में सोशो रू से रू फिर उपदेश्य जन्न निकित तस्य तस् लोप लोप फिर विरामोसानम करोसान विसर्जन यह इसकी प्रक्रिया है तो हां जी तो आप में से मैं सभी से पूछूंगा एक एक आप पहली बार बताइए कोई दूसरी फिर तीसरी ऐसे जाएंगे तो सबका क्रम आ जाएगा राजेश जी से शुरू करते हैं भाग हमारे सामने हैं बताइए प्रथम अः भाग इतृशी भजन सेवायाम धा गवेशा उपदेश धा, धातव इन सूत्रेन सूत्रेन धातु संज्ञा हाँ अलम धातु संज्ञा अभूत अग्रे माताजी बताएंगे धातु संज्ञा करने के बाद क्या करते हैं धातु संज्ञा करने के बाद उपदेशे से... आ, उपदेशे अनुनासे उपदेशना इत् संज्ञा कर्ते भज भज के जो ो हटाते इत् संज्ञा केवल इ हा कोसानुनास कि केते बाता वो अनुनासिक किसे कहते हैं वो उपदेश उपदेश अजनुनासिक इच से इतंज करते हैं तो अनुनासिक की संजात सुनिए पहले मेरी बात सुन लीजिएगा उपदेश अजननासिकित सूत्र कहता है उपदेश में जो अनुनासिक है उसकी इतंजा होती है अब प्रश्न है अनुनासिक किसे कहते हैं तब आएगा मुखनासिका वचनोन्नासिका इत संजय करने के बाद तस्य लोपा से लोप करते हैं लोपा, लोपा के अदर्शन आगे सीमा जी आ, अब लोप कर दिया, उसके बाद आगे क्या होगा, आ, उससे फिर अदर्शनम लोप से भज धातु बनेगा नहीं, भज धातु बा गया, अदर्शनम, आ, तो, पर... <laughs> अदर्शनम तो केवल ये लोपालो ठीक है कोई बात नहीं रामी जी मुझे ही छो, छोड़ना ही पड़ेगा मैं नहीं, नहीं, नहीं छोड़ना नहीं ये ये गलत बात है, <laughs> नहीं है। वो आगे प्रैक्टिस करिए होगा प्रैक्टिस करना है हाँ जी राम जी बताएंगे आगे अग्रे धातो अधिकारे हाँ घई प्रत्यय भवती भावे सूत्र हाँ प्रेरणा धातो अधिकारे घ प्रतय भाव अनेई प्रत्यय प्रत्यय परश्च भूप प्रत्यय संज्ञा त आपने बताया है धातु के अधिकार में घ प्रत्यय भाव सूत्र के द्वारा आता है यानी भावे सूत्र के द्वारा घय शब्द आता है उस घय शब्द की प्रत्यय संज्ञा करते हैं प्रत्यय सूत्र से और उस प्रत्यय संजय करने के बाद उस प्रत्यय को धातु के आगे बिठाते हैं परस्ट सूत्र से यहां पर अब घय प्रत्यय पहुंच गया है बिठा भी दिया है उसके आगे की प्रक्रिया अंग, जी। सूत्र से स्वामी जी या? नहीं, नहीं अंग से सूत्र तो बहुत दूर हो गया हमने तो धातु के अधिकार में भावे सूत्र से घए शब्द को लाकर उसका नाम प्रत्यय रख दिया प्रत्यय को परश्चा से परे बिठा दिया अब इसके आगे क्या प्रक्रिया चलेगी वो बताना शस्मा प्रत्यय नहीं नहीं उससे पहले हमको क्या करना है अलंत्यम से कर... हाँ हलन्तम और लश् लश् तद्धित से अलंतम से लशक लशक हो गई दसप कोई सूत्र हमको बोलना नहीं आता है तो हमको क्या करना होता है उसको अलग करके बोलते है लशक को अतद्वित लश्कूत ताकि बोलना आ जाएगा जब बोलना अच्छी तरह जबान पर बैठ जाता है तब लशक व तद्दित बोल सकते हैं जब नहीं बैठता है तो लशक को अकदित हाँ तो अब हमने किया क्या किया था भज उसके आगे घे प्रत्यय था घकार की संज्ञा किया अलम से धकार की संज्ञा लचक व तद्दित से कस्य लोग हमने क्लियर कर दिया अब भज और अ बचा है इसके आगे और अ, इस आगत नहीं इस सूत्र, सूत्र क्या कहता है कथि जिस धातु से या से प्रत्य का विधान किया जाता है उस प्रत्यय के परे अंग-sanja होती है। हाँ, ये बात, ये बात है कि सुत्र थी। थी। हाँ, यह बात परि प्रत्यम सूत्र से हमने अंग संजय की यहां तक अंग संज्ञा हो गई अब अंग संज्ञा करने का प्रयोजन है अंग सूत्र के, के कार्य में आगे की प्रक्रिया के लिए हाँ अंग संज हो गई आगे की प्रक्रिया रुचि जी ओम स्वामी जी अंगेन सूत्रे वृद्धि वृद्धि हाँ अंग से अधिकारे अतोपदय सूत्रेण वृद्धि होती तो वृद्धि होनी है तो अतोपदय से वृद्धि होती है। उपधा किसे कहते हैं आ, अलोंत्याद, अलोंत्याद आ, ये एक सूत्र था उपधा किसे कहते हैं तो अलोन त्यागपुर उपधा तो अंतिम से पूर्व की उपधा संज्ञा होती है तो हमको दिखाना पड़ेगा भाज में जो आकार है भा में वो उपधा है क्योंकि अंतिम अल है जा और जा अंतिम अल होने कर्म से उस अंतिम अल से पूर्व जो आकार है उसकी उपधा नाम है उपधा संज्ञा है उस उपधा को वृद्धि होती है अत उपदाय सूत्र से और वृद्धि होती है ऐसा कहते ही अब हमारे सूत्र का प्रयोजन आ गया है तब अपने सूत्र को यहां पर बिठाते हैं यानी यहां पर उसको सार्थक बनाते हैं अत उपदाय सूत्र जब आता है सूत्र से वृद्धि होती है जैसा सूत्र कहता है तब हमारा जो सूत्र है वृद्धिरादेश इस सूत्र की इस सूत्र का जो इस सूत्र की जो सार्थकता है वो यहां पर हमको दिखाना है कि अत उपाध्याय कहता है कि अंग के अधिकार में उपधा अंग के अधिकार में उपधा आकार को वृद्धि होती है जैसे यह कहता है तब सूत्र आता है हमारा वृद्धिरादेश अब इस सूत्र की सार्थकता यहां पर दिखानी है कि अतौपदाय सूत्र ने वृद्धि बात कही है तो वृद्धि का मतलब हम कह रहे हैं कि वृद्धि रादेश को वृद्धि कहते हैं यानी आ आई अव को वृद्धि कहते हैं तो यह हमने सार्थकता दिखाए सूत्र का प्रयोजन घटा दिया यहां पर तो वृद्धि आदेश कहता है आई ओ की वृद्धि संजय होती है अब वृद्धि संजय हमने तीनों की है अब इन तीनों में से एक वृद्धि यहां पर होगी कौन सी होगी तब स्थानांतरतमा कहकर के हम जो अनुकूल होगा उसको ग्रहण करके वहां बिठा देंगे बिठा दिया भागा हो गया यानी वृद्धि होकर के भज को भाज हो गया अकार मिला दिए तो भागा बन गया अब इसके आगे नहीं भाजा बन गया भागा नहीं भाज अब भाजा बन गया उसके आगे पदमा जी पुनः ङ्गस्य इत्यधिकारे चजोः कु भिन्यतोः इत्यनेन सूत्रेण भित् ण्यत् च प्रत्यय प्रत्ययौ यत्र भवतः तयोः जकारः जकारः चकारस्य च कवर्गादेशो भवति स्थाने अन्तर्सूत्रेण चकार स्थाने न्यती चकार स्थाने स्थाने च च परत सम्य सरलतया वक्नोकार सूत्रावर्मी न अग्रे आ... प्रीति जी है क्या हाँ जी श्रद्धा जी बताएंगे ओम स्वामी हाँ हाँ बताइए इसके आगे क्या है आपको तो हमने देखा ही नहीं है यहां पर जैसे मैं क्रम से देख रहा हूं तो आप दिखाई दिए तब बोला हूँ हाँ हाँ जी इसके आगे क्या होगा हमने कवर आदेश कर दिया मा से बाज को बाघ बना दिया उसके आगे क्या होगा भाग बना दिया बागा बना दिया उसके आगे क्या होगा उसके आगे स्वामी जी इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे नहीं प्रातिपदिक संज्ञा करने से पहले एक और संज्ञा करते कृत संज्ञा करेंगे हाँ किस सूत्र से हा क्रि सूत्रसंज्ञा केगे कृतसंज्ञा प्राधिपद संज्ञागे समासा प्राप संज्ञा केगे प्राधिपद संज्ञा क्रि आगे श्रद्धा बाय मैं हिंदी में बोल देता हूँ जब बहुत बड़ा सूत्र होता है तो उसको हम संक्षेप में बोलते हैं तो कैसे बोलेंगे ऐसे बोलेंगे सोज सूत्रेण एक प्रत्यहा आग छे सु औस सु इस सुत्र के द्वारा इक्कीस प्रत्यय आते हैं और इक्कीस प्रत्यय आ गए हैं तो इन इक्कीस प्रत्ययों को क्या करते हैं श्रद्धा जी सुप सुप अने सूत्रेण त्रिक कर त्रिक् कृत्वा विभक्तिसंज्ञा भविष्यति विभक्ति त्रिक् कृत्वा त्रिक् कृत्वा सुपसूत्रस्य अर्थं सम्मुखे रक्षतु त्रिक् एकवचनं द्विवचनं बहुवचनमिति सञ्ज्ञाः बहुवचनं हा इति सञ्ज्ञाः कुर्म कुर्मः तत्पश्चात् विभक्तिश्च अनेन सूत्रेण विभक्तिसंज्ञा करिष्यामः विभक्तिसंज्ञा अपि कुर्म दिखा, दिखा जी।, जी, जी ने बताया नहीं ना ऋचा जी बताएंगे चार प्रथमा विभक्ति प्र... हाँ इसके आगे प्रथमा विभक्ति लाते हैं प्राण लिंग परिमाण वचने मात्र प्रथमा से प्रथमा विभक्ति प्रथमा विभक्ति ला करके क्या करते हैं प्रथमा विभक्तिम हां जी, जी। प्रथमा विभक्ति लाकर के प्रथमा विभक्ति आते ही लगाकर उसको हटा देंगे हां जी प्रथमा विभक्ति को लाकर छह विभक्ति हटा देंगे सातों में से एक विभक्ति ले आए प्रथमा तो बाकी विभक्तियों को हटा दें, तो सु और जस बचा रहेगा तो सुबह बचा रहेगा तब क्या करेंगे फिर ना ना से। तब क्या, क्या है ना हमारे इसके उद्देश्य जनुना जनुनाशिक जनुना रुकी क्योंकि हमारे पास प्रथमा विभक्ति आए ना प्रथमा विभक्ति में तो सु और जस तीन है हमारे पास तीनों के रहते हुए मुखनाशिक आदि कैसे करेंगे तीनों में से अप, अपने को एक रखना बाकी दो को भी हटाना है उसके लिए क्या करते हैं एक, एक हम रक्षित्व शिष्ट निस्सारे तो एक को रख करके बाकी तब हमु फिर वो प्रक्रिया अपनाएंगे जो आप बता रहे हैं हां जी तो फिर हमने उपदेश जन्म तो तोक दर्शन लोक कर दिया तो भाग और स सलंत रह गया उस अलंत की स्थिति में फिर क्या करेंगे आ, राजेश जी ओत्र पदस् पदसार भवे इतस् कारण सुप्तिग से सूत्रेण भाग स इत्यस्य पदसञ्जा कृत्वा एवं वदतु भाग स अलन् अस्ति को अधुना भागः स किमस्ति सुबन्तम् अस्ति सुबन्तस्य पदस्य सुबन्तस्य शब्दस्य एवं वदतु सुबन्तस्य सुबन्तं शब्दाभूत् भाग स सुबन्तं शब्दाभूत् सुबन्तशब्दस्य सुप्तिंग न न, इस शब्द की पदसंज्ञा करने के लिए सुप्तिंगने के कारण से पद संज्ञा करते हैं तो पदसंज्ञा करके पदस्य के अधिकार में क्या करेंगे राजेश जी पदस्य के अधिकार में पदस्य अधिकार सजुषोरु इतने सूत्रेन सकार से सकारस्य स्थाने। सकारस्य स्थाने रू आदेशो, स्थाने रू, आदेशो अच्छा। माता जी, रू आदेश हो गया अब क्या करते हैं रू आदेश करने के बाद माता सुदेश ओ, हा, हां हाँ जी हां जी, जी। रु आदेश करने के बाद रु को संगी यहां से माने कोई बात नहीं रू आदेश कर दिया रू के स्थान में रू में भी जो है अनुनासिक उकार है तो उसको हम उपदेशे अजनुनासिक उपदेश करेंगे तस्लोपर्शन लोपा से अनुनासिक उप करते हैं तो अनुनासिक उकार का लोप हो गया तो अब भाग रत बच गया यानी रेफ बच गया उस स्थिति में उसी पद के अधिकार में हम आगे क्या करेंगे अवसान नाम रखना है विराम अवसानम अब इसके आगे हमको बढ़ना नहीं थक गए हम लोग इसके आगे नहीं बढ़ाना है तो, करना है, तो उसको करते हैं विराम से अवसान संज्ञा करेंगे तो अवसान संज्ञा करके फिर पद के अधिकार में खरअवसान विसर्जनीया सूत्र को लाएंगे अवसान परे हो या खर परे हो तो रेख को विसर्ग हो जाता है ये हम